शो ठॉक अमृतवार नंबर फोर मेरे आत्मी कल की चर्चाओं के आधार पर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 अगर मैं उपदेश देता हूं तो फिर मैं दूसरे उपदेशकों के विरोध में क्यों इस संबंध में दो तो इन बातें समझ लेनी उपयोगी हो होंगी पहली बात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 लेकिन धीरे धीरे वो रोज लगाता ही गया उस दिए को न तो वो प्रकाश के संबंध में कोई घोषणा कर रहा था न कोई प्रचार कर रहा था लेकिन उसके ही घर के सामने लोग अंधेरे में टकरा जाएं ये उससे नहीं देखा गया इसलिए उसने प्रकाश का एक दिया अपने घर के सामने जलाता रहा धीरे धीरे लोगों को समझ में आनी बात शुरू हो गई रायगीरों को दूर से ही अंधेरे रास्ते पर वो प्रकाश दिखाई पड़ने लगा और वो प्रकाश राहगीरों को कहने लगा कि आ जाओ यहाँ रास्ता सुगम है यहाँ प्रकाश है अंधेरा नहीं है यहाँ पत्थर दिखाई पड़ते हैं और जब राहगीर उस प्रकाश के पास आते तो वो प्रकाश उनसे कहने लगा कि देखकर चलना सामने पत्थर है पीछे की गली कहीं भी नहीं जाती है पीछे जाके मकान में समाप्त हो जाती है वो कोई रास्ता नहीं है वो प्रकाश बताने लगा कि मार्ग कहाँ है और मार्ग कहाँ नहीं धीरे धीरे गांव उस प्रकाश के प्रति आदर से भर गया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 अगर किताब है तो बहुत स्वागत के योग्य है लेकिन अगर शास्त्र है तो ऐसे शास्त्रों की पृथ्वी पर अब कोई भी जरूरत नहीं अगर महावीर के वचन और बुद्ध के वचन किताबें हैं तो ठीक है वे हम में सामने हमेशा पृथ्वी पर रहे लोगों को उनसे लाभ होगा लेकिन अगर वो शास्त्र हैं तो उन्होंने काफी अहित लोगों का कर दिया है और अब उनकी कोई जरूरत नहीं मेरी बात आप समझे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 ये तो ख्याल पैदा नहीं होगा कि मैं कैसा मनुष्य हूं कि मैं भटक अंधेरे में और एक दूसरा मनुष्य प्रकाश को उपलब्ध हो गया आपको यह ख्याल होगा कि मैं तो मनुष्य हूं ये आदमी मनुष्य से ऊपर है महामानव है सुपरमैन है तीर्थंकर है अवतार है ये मनुष्य नहीं है ये दूर का है ये भगवान का पुत्र है ये भगवान का भेजा हुआ संदेश वाहक है इसके पैर पढ़ो इसकी पूजा करो आत्मग्लानी से बचने का उपाय है पूजा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 तो अब तक हमने दुनिया में जो भी ज्योतियां प्रगट हुई उन ज्योतियों के आसपास घुटने टेक के आंखें बंद कर ली और जय जयकार करने लगे बिना इस बात की फिक्र किए कि ज्योति जिनमें प्रगट हुई थी वो ठीक हमारे जैसे मनुष्य है कोई ईश्वर का पुत्र नहीं कोई अवतार नहीं है कोई तीर्थंकर नहीं सभी हमारे जैसे मनुष्य हैं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 तो हमने उन सबके चारों तरफ अद्वितीयता की महिमा को मंडित कर दिया उनके शब्दों के आसपास सर्वज्ञता जोड़ दी कि वे बातें जो हैं सर्वज्ञों की कही हुई हैं वे कभी भूल भरी नहीं हो सकती हमने उनके आसपास प्रमाणिकता जोड़ दी आपदता जोड़ दी और इस आपता को जोड़ के हमने वचनों को शास्त्र बना दिया और जागृत पुरुषों को हमने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 और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि दो सौ को जाने बाढ़ में जिस धर्म को आप मानते हैं उसी के संबंध में मैं कह रहा हूं दूसरे धर्मों से क्या लेना देना वो एक धर्म जरूर गलत है बाकी दो सौ गलत हो या न हो उनसे कोई मतलब नहीं उनसे कोई प्रयोजन नहीं है हमारे मैं तो आपके ही धर्म के बाबत कह रहा हूं जो भी आपका धर्म हो चाहे जैन चाहे हिन्दू चाहे मुसलमान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 अभी महावीर यहां मौजूद हों और इतने लोग उन्हें सुने और आप दरवाजे के बाहर जाके पूछे उन्होंने क्या कहा तो आप समझते हैं सभी लोग एक बात कहेंगे जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी सिंगमन फ्रायड के 20-25 मित्रों का एक समूह था फ्रायड खुद ही एक मसीहा था इस अर्थों में कि दुनिया में जिन लोगों ने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 फिर फ्रायड ने कहा कि मित्रों मेरे सोने का समय हो गया और मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूं कि जो काम मेरे मरने के बाद करना था तुम तो मेरी जिंदगी में मेरे सामने कर रहे हो मैं मर जाऊं तब तुम तय करना है कि फ्रायड का क्या उपदेश है अभी तो मैं जिंदा हूं मुझसे पूछ सकते हो लेकिन तुम्हें मुझसे पूछने की फुर्सत नहीं तुम आपस में तय कर रहे हो कि मेरा मतलब क्या है महावीर का क्या मतलब है श्वेतांबर से पूछो वो कहता है, और मतलब दिगंबर से पूछो वो कहता और मतलब स्थानकवासी से पूछो वो कहता और मतलब है। तेरा पंथी से पूछो वो कहता और मतलब अभी ये तय नहीं हो सका कि महावीर नंगे रहते थे कि वस्त्र पहनते थे उपदेश तो बहुत दूर की बात है कोई कहता है वस्त्र पहनते थे कोई कहता था नंगा रहते थे अभी ये भी तय नहीं हो सका कि महावीर की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी दिगंबर कहते हैं शादी कभी नहीं हुई महावीर जैसा पुरुष कहीं शादी कर सकता है श्वेताबर कहते हैं शादी तो हुई थी लड़की भी पैदा हुई थी लड़की का दमान भी था इन बातों पर ही तय नहीं हो पाता तो उपदेश पर आप क्या तय करेंगे कि महावीर ने क्या कहा था जैनों में एक तीर्थंकर हुए मल्लिनाथ मल्लिनाथ के बाबत अभी तक यही तय नहीं हो पाया है कि वो स्त्री थे कि पुरुष थे श्वेतांबर कहते हैं उनका नाम था मल्लीबाई और दिगंबर कहते हैं उनका नाम था मल्लिनाथ। हद मजा है और आप यह तय कर रहे हैं कि उनका उपदेश क्या था उन्होंने क्या कहा अभी यही तय करना मुश्किल है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 आप भी वही हो सकते हैं जो महावीर थे तो फिर वही होके जान लीजिए फिर क्या जरूरत है क्या आप तय करें ढाई हजार साल पहले कोई आदमी हुआ कि नहीं हुआ क्या कहा उसने कि नहीं कहा इससे प्रयोजन क्या है मैं एक गांव में बोलने गया था बोलने के बाद एक पंडित खड़े हो गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं तीन वर्षों से रिसर्च कर रहा हूं एक शोधकारी कर रहा हूं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 लेकिन यह आदमी अगर तय कर लेगा तो ये पी डी हो जाएगा इसको एक रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी डॉक्टर कहलाएगा और लोग सम्रम से देखेंगे कि आदमी डॉक्टर यह आदमी पागल या ये आदमी ये तय कर रहा है कि बुद्ध महावीर से बड़े थे कि महावीर बुद्ध से बड़े थे ये सब खोजबीन करके 25 तय करके ये निर्णय करेगा और इस बीच अपनी उम्र खराब करेगा मेरी दृष्टि में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 2500 साल पीछे नहीं लौटना है 25 कदम अपने भीतर उतर जाएं तो सब जान लेंगे जो 2500 साल पीछे उतर के आप नहीं जान सकते और अगर निर्णय भी कर लिया उससे क्या हल होना है उन मित्र ने ये भी पूछा है किसी और ने कि धर्म ग्रंथों में क्या क्या सब फिजूल बातें लिखी ये मैंने कब कहा ये मैंने कब कहा कि धर्म ग्रंथों में सब फिजूल बातें लिखी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 कृष्ण के वचन पढ़ते हो तो आप कृष्ण के वचन पढ़ रहे हो आप खुद को ही कृष्ण के वचनों में पढ़ लेते हो हर आदमी अपने को ही पढ़ता है किसी दूसरे को कोई नहीं पढ़ सकता है हम अपने को ही पढ़ लेते हैं किताबें आईने बन जाती हैं हमारी ही तस्वीर और हमारी ही शक्ल उनमें दिखाई पड़ती इसलिए तो एक, -एक किताब की हजारों टीकाएं हो जाती गीता की टीका तिलक ने लिखी उसको पढ़ें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 उसके पहले जरूरी है कि आदमियों की किताबों के संबंध में हमारे जो बहुत मोह है वे छूट जाएं मुझे किताबों से क्या लेना देना मुर्दा किताबों से झगड़ा करके मुझे क्या फायदा है mm -hmm. जब मैं ये कह रहा हूं सारी बातें तो मैं किसी किताब के खिलाफ नहीं कह रहा हूं यह मैं आपके खिलाफ कह रहा हूं यह आपकी पकड़ जो क्लिंगिंग है दिमाग की कि किताबों को हम पकड़ लें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 तो आप कहेंगे ऐसा हो ही कैसे सकता है कि किसी धर्म ग्रंथ में बात न लिखी हो यह आदमी गड़बड़ कहता है अपने धर्म ग्रंथ को संभालो और घर जाओ दोनों हालतों में आप उसको बचा लेना चाहते एक बार ऐसा हुआ जीसस क्राइस्ट एक गांव के बाहर ठहरे हुए थे पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में पुरानी बाइबल में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यविचार करे तो उसे पत्थरों से मार के मार डालना चाहिए एक स्त्री ने व्यभिचार किया था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 उस भीड़ में लोग पीछे की तरफ होने लगे जो आगे बैठे थे वो पीछे सरकने लगे जो आगे खड़े थे वो पीछे जाने लगे उस भीड़ में गड़बड़ हो गई लोगों ने पत्थर धीरे से नीचे छोड़ दिए कुछ लोग पीछे से खिसक के भागे क्योंकि गांव भर उनको जानता था कि वो कैसे लोग हैं असल में जो व्यविचारी थे वही व्यविचारी स्त्री को पकड़ के ले गए कोई भला आदमी किसी को व्यविचारी मानने का भी पाप नहीं करता धीरे धीरे भीड़ छट गई वो औरत अकेली रह गई वो सांझ गिर गई और क्राइस्ट अकेले रह उस स्त्री ने कहा कि मैं क्या करूं आप मुझे कोई दंड दें क्राइस्ट ने कहा कि मैं कोई दंड देने वाला नहीं हूं तुम समझो तुम्हें अगर दिखाई पड़े कि जो गलत है उसे छोड़ दो वही दंड है तुम्हें दिखाई पड़े कि जो ठीक है तुम करती रहो तुम अपनी मालिक हो तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच निर्णय वाला लेने वाला कौन तू जा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 तब तो तब तो कुछ होता है लेकिन एक आदमी बैठा है किताब में पढ़ रहा है अनासक्ति योग और अनासक्ति की व्याख्या पढ़ रहा है और खोज रहा है शब्द को उसके अनाशक्ति का क्या अर्थ है और अनासक्ति के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं और क्या क्या व्याख्याएं हो सकती हैं वो पंडित होता चला जा रहा है अनाशक्ति का जानकार होता चला रहा है जानकार होता चला जा रहा है और अनासक्ति की कोई भी खबर उसको नहीं है एक फकीर था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 हमेशा कुछ सो गए वो फकीर बोला पागल ये समझाने की बातें थी ये मैं लोगों को समझाता था मेरे प्राण को मच्छे दो इन बातों को दोहरा दोहरा के मेरे घाव पर नमक मच्छड़ को उसकी स्त्री कहने लगी मैं घाव पर नमक नहीं छिड़क रही मैं तो सोची मैंने तो जिंदगी में देखा हूं मैं पाई कि ठीक है ये बात वो फकीर छाती पीट कर लगा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 शब्दों के खोजने वालों की अपनी दुनिया है डेनियल बेबिस्टर का नाम आपने सुना हो उसने अंग्रेजी की सबसे अच्छी डिक्शनरी लिखी वो शब्द का सबसे बड़ा ज्ञाता था अंग्रेजी अंग्रेजी शब्दों को उसने तीस साल मेहनत की जवान था तभी से उसने मेहनत शुरू की बूढ़ा हो गया तब उसका शब्द उस पूरा हुआ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 संस्कृत व्याकरण के पिता थे वो जंगल में बैठ के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं व्याकरण पढ़ा रहे हैं जंगल में क्लास लगी है, दस पंद्रह बच्चे बैठे और तभी लड़के चिल्लाने लगे व्याघ्र व्याघ्र व्याघ्र आ गया है चला आ रहा है पाणिनि ने देखा कि व्याघ्र आता है पाणिनि कहने लगे बच्चों व्याघ्र की व्यत्पत्ति क्या है व्याघ्र शब्द का अर्थ क्या है जिसकी घृण इंद्री बहुत तेज होती उसको व्याघ्र कहते हैं और व्याघ्र ने उन हमला कर दिया और वो समझा रहे हैं कि जिसकी घ्राण इंद्री तेज होती है उसको व्याघ्र कहते हैं व्याघ्र यानी जिसकी घ्राण इंद्री तेज होती है वो व्याघ्र उनको खा गए व्याघ्र जो आ गया है हमला करता वो उतना वास्तविक नहीं है पाणिनी को जितना व्याघ्र शब्द वास्तविक है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 शास्त्रों में लिखी है अनाशक्ति और त्याग सब लिखा हुआ है लेकिन उससे सीख के जिसके जीवन में अनाशक्ति लाने की चेष्टा होगी वो चेष्टा बिल्कुल झूठी होगी और जबरदस्ती होगी अभिनय होगा पाखंड होगा हिपोक्रेसी होगी और कुछ भी नहीं होगा वो सब छोड़ के खड़ा हो जाएगा नग्न हो जाएगा भूखा रहने लगेगा तपस्वी हो जाएगा लेकिन उसके भीतर कोई फर्क नहीं होगा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 वो था उसकी पत्नी थी दोनों वृद्ध थे जंगल से लकड़ियां काट लाते बेच देते जो मिल जाता उससे भोजन कर लेते सांझ जो बसता उसे बांट देते यही क्रम था ना किसी से भीख मांगते ना किसी पर निर्भर थे श्रात सब तरह से संपत्तिहीन अपरिग्रही होकर सो जाते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 धर्म ग्रंथ धर्म के अनुभव से पैदा होते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों को पकड़ लेने से धर्म अनुभव पैदा नहीं होता और न ही धर्म ग्रंथों के छोड़ने से धर्म छूटता है धर्म ग्रंथ कितने ही बढ़ जाएं उससे धर्म बढ़ता भी नहीं है घर गर घर में हो जाएं धर्म ग्रंथ तो धर्म ग्रंथ के हो जाने से धर्म बढ़ जाएगा घर घर में उन पर धूल जम रही है मैंने सुना है सुबह सुबह घर में एक आदमी उस घर में मैं भी मेहमान था एक आदमी कुछ किताबें बेचने आ गया वो कुछ शब्दकोश बेच रहा था और घर की ग्रहणी को जोर से कहने लगा कि शब्दकोश आप जरूर खरीद नहीं है बहुत ही अच्छा है बच्चों के बहुत काम पड़ेगा लेकिन गृहणी टालने पे तुली थी कि नहीं मुझे खरीदना नहीं फिर जब कोई दली न चली तो उसने कहा देखते नहीं वो टेबल पर हमारे यहां शब्द कोश रखा हुआ हमें कोई जरूरत नहीं वो आदमी हंसने लगा उसने कहा मुझे धोखा मत दे वो शब्द कोश नहीं है वो धर्म ग्रंथ है वो गृहणी तो बहुत हैरान हो गई उसने कहा कि तुम कैसे पहचान गए कि वो धर्म ग्रंथ है उसने कहा उस पर जमी हुई धूल से सब पता चल जाता है कि वो क्या है। उस पर इतनी धूल जमी है को उसको कोई उठाता नहीं है पता चल रहा है कि वो धर्म ग्रंथ है अगर और कोई किताब होती तो कोई ने कोई उठाता इतनी धूल नहीं जम सकती थी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 केवल स्मृति शब्दों के बोझ से दब जाएगी लेकिन ज्ञान का जन्म नहीं हो सकता है ये थोड़ी सी बातें मैंने कही और बहुत से प्रश्न रह गए हैं प्रश्नों का तो कोई अंत नहीं है मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दू इसकी कोई जरूरत भी नहीं है जरूरत तो केवल इस बात की है कि मैं आपको उस दिशा का इंगित कर दूं जिस दिशा में प्रश्नों के उत्तर खोजे जा सकते हैं तो मैंने थोड़े से लाक्षणिक प्रश्न आपके चुन लिए और उनकी मैंने चर्चा की ताकि आपको ख्याल हो सके कि मैं किस दिशा में सोचता हूं किस दिशा में चिंतन चले तो प्रश्नों की ठीक ठीक पकड़ आ सकती है और उत्तर उपलब्ध हो सकते हैं मैं तो कौन हूं उनका उत्तर देने वाला उत्तर तो आपको ही खोज लेने हैं लेकिन उत्तर कैसे खोजे जा सकते हैं या और ठीक हो कहना कि मैं किसी उत्तर को कैसे खोजता हूं अपने लिए उस प्रक्रिया के संबंध में ये थोड़ी सी बातें मैंने कही मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे परिणाम स्वीकार करता